श्री वचनामृत परिच्छेद श्रीरामकृष्णवचनामृत परेदन जगद्गुश्रीरामकृष्ण चौबीस दिसंबर अठारह सौ तिरासी गूढ़वाते आहुस्वामृष देवर्षि नारदस्था हसी तो देवो व्यास स्वयं ब्रवीसी मे दूसरे दिन श्री रामकृष्ण झाऊ में मणि के साथ एकांत में बातचीत कर रहे हैं सोमवार चौबीस दिसंबर अट्ठारह सौ अगहन की कृष्णा दशमी सुबह के आठ बजे होंगे आज मणि का प्रभु के सत्संग में वास करने का ग्यारहवा दिन है शीत ऋतु है पूर्व गगन में सूर्य नारायण अभी अभी उदित हुए हैं झाऊ के पश्चिम ओर गंगा जी बह रही है इस समय वे उत्तर वाहिनी है ज्वार आई है चारों ओर वृक्ष और, और लताएं हैं थोड़ी ही दूर पर श्री रामकृष्ण की साधना का स्थान वह विल्व वृक्ष दिखाई दे रहा है श्री रामकृष्ण पूर्वाभिमुख हो वार्तालाप कर रहे हैं मणि उत्तराभिमुख हो विनय पूर्वक सुन रहे हैं श्री राम की दाहिनी और पंचवती और हंस पुष्करणी है सूर्य के प्रकाश में मानो जग भी हँस रहा है श्री कृष्ण ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं श्री कृष्ण निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है नागा उपदेश देता था सच्चिदानंद ब्रह्म कैसे हैं जैसे अनंत सागर हैं ऊपर नीचे दाहिने बाएं पानी ही पानी है वह कारण सलील है स्थिर पानी है कार्य के होने पर उसमें तरंगे उठने लगी सृष्टि स्थिति और प्रलय यही कार्य है फिर कहता था विचार जहाँ पहुँच रुक जाए वही ब्रह्म है जैसे कपूर जलाने पर उसका सर्वांश जल जाता है जरा भी राख नहीं रह जाती ब्रह्म मन और वचन के परे है नमक का पुतला समुद्र की थाह लेने गया था लौटकर उसने खबर नहीं दी समुद्र में गल गया ऋषियों ने राम से कहा था राम भरद्वाज आदि तुम्हें अवतार कह सकते हैं परंतु हम लोग नहीं कहते हम लोग शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं हम मनुष्य स्वरूप को नहीं चाहते राम कुछ हंस प्रसन्न हो उनकी पूजा लेकर चले गए परंतु नित्यता जिनकी है लीला भी उन्हीं की है जैसे छत और शीढ़ियाँ ईश्वर लीला परंतु नित्यता जिनकी है लीला भी उन्हीं की है जैसे छत और शीढ़ियाँ ईश्वर लीला देव लीला, नर लीला, जगत लीला नर लीला में ही अवतार होता है नर लीला कैसी है जानते हो जैसे बड़ी छत का पानी नल से जोर जोर से गिर रहा हो वही सच्चिदानंद है उन्हीं की शक्ति एक रास्ते से नल के भीतर से आ रही है केवल भरद्वाज आदि बारह ऋषियों ने ही राम को पहचाना था कि ये अवतारी पुरुष है अवतारी पुरुषों को सभी पहचान नहीं सकते श्री राम कृष्ण मणि से वे अवतूर्ण होकर भक्त की शिक्षा देते हैं अच्छा मुझे तुम क्या समझते हो मेरे पिता गया गए थे वहाँ रघुवीर ने स्वप्न दिखलाया मैं तेरा पुत्र बनकर जन्म लूंगा पिता ने स्वप्न देखकर कहा देव मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूँगा रघुवीर ने कहा सेवा हो जाएगी दीदी हृदय की माँ पुष्प चंदन लेकर मेरे पैर पूछती थी एक दिन उसके सिर पर पैर रखकर मैंने कहा तेरी वाराणसी में ही मृत्यु होगी मथुर बाबू ने कहा बाबा तुम्हारे भीतर और कुछ नहीं है वही ईश्वर है देह तो आवरण मात्र है जैसे बाहर कद्दू का आकार है परंतु भीतर गूदा बीज कुछ भी नहीं है तुम्हें देखा मानो घूंघट डालकर कोई चला जा रहा है पहले ही से मुझे सब दिखा दिया जाता है बट तलने में मैंने गौरांग के संकीर्तन का दल देखा था उसमें शायद बलराम को देखा था और तुम्हें भी शायद देखा था मैंने गौरांग का भाव जानना चाहा था उसने दिखाया उस देश में श्याम बाज़ार में पेड़ पर और चार दीवार पर आदमी ही आदमी दिन रात साथ साथ साथ साथ आदमी सात दिन सोच के लिए जाना भी मुश्किल हो गया तब मैंने कहा माँ बस अब रहने दो इसीलिए अब भाव शांत है एक बार और आना होगा इसीलिए पार्षदों को सब ज्ञान मैं नहीं देता हंसते हुए तुम्हें अगर सब ज्ञान दे दे तो फिर तुम लोग सहज ही मेरे पास क्यों आओगे तुम्हें मैं पहचान गया तुम्हारा चैतन्य भागवत पढ़ना सुनकर तुम अपने आदमी हो एक ही सत्ता है जैसे पिता और पुत्र यहाँ अब आ रहे हैं जैसे कलमी की बेल एक जगह पकड़कर खींचने से सब आ जाता है परस्पर अब आत्म, सब आत्मी हैं जैसे भाई भाई राखाल हरीश आदि जगन्नाथ दर्शन के लिए पूरी गए हैं और तुम भी गए हो तो क्या कभी ठहराव अलग अलग हो सकता है जब तक तुम भूले हुए थे अब अपने को पहचान सकोगे वे गुरु के कृपा में आकर जता देते हैं